नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं बहुत सुंदर मुलाक़ातों के साथ आज हमारे बीच में है डॉक्टर पूजा जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट हैं और साथ ही राइटर भी हैं आज हमारे इस एपिसोड में वे अपनी बहुत सी मोटिवेशनल कविताएं भी सुनाएंगे और साथ ही वे अपने मेडिकल जीवन से जुड़े कुछ अनुभव भी हमसे शेयर करेंगे और साथ ही हमारे बीच में है कविता जी जो कि एक सिंगिंग टीचर भी हैं वे अपने कुछ क्लासिकल सॉन्ग से भी आज हमें आनंदित करेंगे और हमारे बीच में है मिस्टर विनायक जी जो कि एक डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ संगीत में भी अपनी रुचि रखते हैं और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में है मिस्टर रमेश जी तो चलिए इन सबसे मुलाकात करने से पहले क्यों ना एक ब्रेक हो जाए जानो, बच्चे से खान साथ जानो, बच्चे में साथ जानो एक बात उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊँची तो है, है ये तो पार करा दे तो है, तो बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़के दादी को दिल भरो दिल भरो की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मेरे दिल भरो गले तेरे दिल भरोसलें पकेगी फिर से तेरे पाऊ के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले बाबा मैं तेरी मलिका नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में ये कविता देशपांडे जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाइए जब तक पूजा जी आ जाए तब तक आप उनके स्वागत में गीत गुनगुनाइए re sa hey nanda nanda hariha hey nanda nanda hariha hey mai ko O H N A N N A N D A N D A N H E N A N D A N A N D A B A N S I D H A R A G E R I D A R I. he na nanda nanda na he na na garam vansi dhaira giridhari hey dohin hai mera maind hai ha hey hey ah mera moh hai कविता जी बहुत सुंदर क्लासिकल गीत आपने सुनाया धन्यवाद शुक्रिया आपका अच्छा लगा हमें तो आइए डॉक्टर पूजा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और कैसे है आप मैं अच्छी सर कहाँ से आप अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं थोड़ा सा बताइए अपने बारे में और जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह के बारे में भी बताइए हमें जी बिल्कुल बिल्कुल मैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानी मैं फिलहाल नोएडा में रहती हूँ और पेशे से यूँ तो मैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ क्योंकि कविताओं में दिल है तो कविताओं को ही करती परस्यू कर सकती हु. जी अच्छा माइक्रोबायोलॉजी का ही आपने चुना की उसके पीछे कोई रीजन है या कैसा <laughs> सर एक्चुअली uh, हुआ यूं था कि मेडिकल uh, फील्ड से ही मन था कि मेडिकल फील्ड में ही जाना है और मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रहना है और माइक्रोबाजी uh, उस टाइम पे क्योंकि एक एमर्जिंग साइंस थी और उस वक्त काफी अच्छा जब हमने इसमें एंट्री की बल्कि आज भी मैं कहूंगी की अपनी बहुत इम्पोर्टेंस है सो आई डिसाइडेड की इट्स बेटर माइक्रोबाजी जी पूजा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और माइक्रोबायोलॉजी को लेकर काफी जो है रिसर्च अभी चल रहे हैं और मुझे लगता है कोरोना का दवा भी इसी क्रम में निकलेगा जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तो अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और डिटेल में बताइए माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग आम पब्लिक कैसे समझे इसको क्या है ये जी बिल्कुल वैसे मैं आपको बता दूँ की रही है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं, मेरी स्पेशलाइजेशन रही है और hmm. मैंने काफी ज्यादा जो है जैसे हम ही वो, hmm. वो हील नहीं हो पाते तो उनपे मैंने बहुत काम किया छह साल मैंने ट्यूबर क्लासेस की कुछ ऐसे रिसर्च भी दी जो की नॉवल है ऑल ओवर दर्ल्ड आई एम दर्स्ट पर्सन गिवन दैट रिसर्च जैसे इनफर्टिलिटी ले मेल इन्फर्टिलिटी के ऊपर कुछ आर्टिकल्स हैं जो ताइवान में स्टडी हुई थी उन्होंने कहा था नॉन टूबर इन की वजह से वो ट्यूबर की वजह से वो इनफर्टिलिटी मेल्स होती है बट नो बडीज कॉन्क्लूडेड कि वो फीमेल्स में भी हो सकती है तो मैंने ऐसे 12 केसेज सर दिए थे आई डिड ऑल माई रिसर्च वर्क इन सप्तरजंग से मैंने किया और वहां से मैंने 12 केसेज ऐसे दिए जो ये प्रूव करते थे जबकि उसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स भी आए और रही बात माइक्रोबायोलॉजी की जैसे कि आपने पूछा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे से जीवाणु होते हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना हमें उसका आइडिया भी नहीं है जैसे कंटेमिनेटेड चीजों से हमें टाइफॉयड फीवर जो होता है बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसका एक जैसे वायरस हो फंगस हो बैक्टीरिया हो गया इन सबकी एक स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और वहीं से बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका जन्म होता है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम होता है उन बीमारियों को डिटेक्ट करना उसके अलावा उस उसकी वजह से जो एक एंटीबायोटिक थेरेपी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी एक माइक्रोबियोलॉजिस्ट का ही काम होता है कि वो वो एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर सपोज करिए कोई भी बैक्टीरिया स्टेफाइलोकस है या है, किस बैक्टीरिया पे कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी ये भी सिर्फ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही बता सी है नहीं, नहीं, नहीं। तो वो बेसिकली हमारा काम होता है जी जी जी, जी। चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सब मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और प्रमोद जी और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं शिल्पा चौहान जी अतुल जी और पीयूष जी, जी।, जी हैं साथ में जिन लोगों ने हमें मैसेज करके याद किया है शशि जी है जी। और बड़े प्यार से विक्रम जी ने भी मैसेज किया है याद किया है तो सारे दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं अब मैं चाहूंगा कि जैसे आप कविताएं लिखती हैं, अलग अलग विषय पर वर्तमान समय को देखते हुए कोई रचना आपने की हो जो थोड़ा सा गुदगुदी भी देखा <laughs> अच्छा, गुदगुदी भी दे। <laughs> आज के समय पे, अभी समय क्या हुआ था जो मजदूर हैं, वो पलायन किया था उन्होंने अपने अपने घरों को जा रहे थे उस वक्त बहुत एक एक पीड़ा हुई वो देख कर कि किस तरह से एक जगह पर एक रहते हुए और सिर्फ इन विपदाओं की वजह से उसको जो है अपना घर जाना पड़ रहा है तो एक गजल कही थी। वो गजल मैं आपसे साझा करती है, जी स्वागत. तो जी तो गजल कुछ यू थी कि गमजदा है और छोटे बहर की गजल है और देखती हूँ मैं आपके सामने की गमजदा है वो मजबूर है गमजदा है वो मजबूर है अब कहा अजमत मकदूर है अब कहा अजमत मकदूर है और लौट ही जाना है जब मुझे लौट ही जाना है जब मुझे जिंदगी अब सब मंजूर है लौट ही जाना है जब मुझे जिंदगी अब सब मंजूर है और हर तरफ कोलाहल का घेरा हर तरफ कोला हल्का घेरा है रिवायत या दस्तूर है है रिवायत या दस्तूर है होश खोकर अब इंसानियत होश खोकर अब इंसानियत शान दौलत में चूर है होश खो खोकर अब इंसानियत शान दौलत में चूर है और फिर बेचारगी में मारा गया फिर बेचारगी में मारा गया बेहगुना मुफलिस मजदूर है फिर बेचारगी में मारा गया बेगुना मुफलिस मजदूर है और अब खुदा बस कर मयसर घर अब खुदा <laughs> बस कर मयसर घर बस सुकून भरपूर नहीं, है नहीं। बस सुकून भरपूर है और आखिरी शेर इसका यूं हुआ कि दो कदम दो नहीं, रोटी नहीं। मसलत दो कदम दो रोटी मसलत क्यों शहर बेअदब नासूर है क्यों शहर बेअदब नासूर है क्योंकि हमें जो समय ऐसा हुआ था कि इंसान को ये लगा कि बस अपने घर पहुंच जाएं और जितने भी लोग हमारे यहाँ गाँव से और जिस जगहों से आए हुए थे वो अपने घरों को लौट जाना चाहते थे बस इससे ज्यादा कुछ उनकी आशा नहीं थी वो कुछ और नहीं चाहते जी जी, जी. पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गजल आपने सुनाया हमें और वर्तमान जी. परिवेश जी. कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे आस में घूमती रहती है और आपने अपने गजल में अपने शब्दों के माध्यम से हमें पिरोया है तो अच्छा लगा कहते हैं प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में चर्चा उसकी होती है हर महफिल में जी <laughs> बिल्कुल तो चलिए दोस्तों हम पूजा जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर गजल सुनाकर हमें आनंदित किया और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस कोरोना काल में किस तरह से हमारे मजदूर भाई बहनों ने दिक्कतों का सामना किया और अपने अपने घरों को लौट गए तो चलिए अभी और भी बहुत सी बातें कविताएं और गाने सुनने बाकी हैं लेकिन क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक हो जाए से हवा लगती है होले से दुआ लगती है ना। हाय होले होले होले चंदा बढ़ता है, हौले खोले घूट उठता है हौले होले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र कर मेरी यार सरा सांस तो ले दिलदार चल फिक्रू तो ंदड़ी दे जाएगा प्यार छले होले होले हो जाएगा प्यार हले हौले हो जाएगा प्यार छ्या होले हाल हो जाएगा प्यार होली खले होरे होरे हरे हरे हरे होली होले होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार तो सुना होगा गलिया टंग है शर्मो शर्मी में बंद है खुद से खुद की ये कैसी ये टंग है पल पल ये दिल घबराए पल पल ये दिल शर्माए कुछ कहता है कर जाए कैसी यार सांस तो ले दिल था चल फिक्र गोली मारी यार है दिन जिंदड़ी दे होले होले गो जाएगा प्यार चलिया चल होले हौले को हो जाएगा प्यार हौले हौले हो जाएगा प्यार छलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार हले हले हौले हौले हले हल हाला हले हले हले हौले हले हाला हा हौले हौले हो जाएगा प्यार छलेगा हौले हौले हो जाएगा प्यार मेरे भोले तू तो कर मेरे यार जरा तो ले दिलदार, चल फिक्र गोली मार यार दिन, दिन दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार चलेगा होले होले हो जाएगा प्यार होले होले हो जाएगा प्यार चलेगा हले हो जाएगा प्यार होले होले, होले होले, होले होले, हरे हरे जाएगा जाएगा प्यार प्यार होले होले होले होले है क्यों लोग प्यार करते हैं जान क्यों वो किसी पे पिमरते हैं जान क्यों लोग प्यार करते हैं जान क्यों वो किसी पे पिमरते हैं जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों सितम भी हो कम है प्यार में सर झुकाना पड़ता है दर्द में मुस्कुराना पड़ता है जहर क्यों ज़िंदगी में भरते हैं जाने क्यों लोग प्यार करते हैं thank you तो आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर विनायक जी हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा की स्वागत में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करें आप भी जी <laughs> जी स्वागत है, स्वागत है है सर रमेश आपने प्रेम की बहुत अच्छी परिभाषा की है तो मैं ये गाना इसमें प्रेम के बारे में ही है ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान ऊंच विचार शुभ कर्मों से ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान जग में बनता सबसे महान ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान आ, शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआए लुटाता है निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से आ निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहा सुंदर रचता अपना जहा ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान धन्यवाद धन्यवाद जी बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत आपने प्रस्तुत किया हमारे सभी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बड़ा खुशी महसूस हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं पूजा जी से जोड़ना चाहूँगा पूजा जी आप एक सुंदर रचना और सुनाइए आपका मोटिवेशनल रचना है <laughs> <जी>. <laughs> तो अभी मोटिवेशनल मैं, मैं एक के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि मैं एक विश्वास करती हूँ रमेश जी की कर्म प्रधान हमें हमेशा रहना चाहिए हमें कर्मों पर विश्वास करना चाहिए अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो ईश्वर भी हमारे साथ देता है तो उसी एक मोटिवेशन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि जिंदगी की यही एक तस्वीर है जिंदगी की यही एक तस्वीर है सिर्फ कर्मों से उजली ये तकदीर है सिर्फ कर्मों से उजली ये तकदीर है जिसने खुद पर ही रब सा भरोसा किया जिसने खुद पर ही रब सा भरोसा किया उसने पाया है सब कुछ ये तकबीर है उसने पाया है सब कुछ ये तकबीर है सिर्फ कर्मों से उजली ये ये तकदीर है तो ये कुछ एक मोटिवेशनल जो है मुक्तक था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उसके अलावा मैं एक छोटी सी रचना मोटिवेशनल की और एक छोटी सी रचना के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ हम कहते हैं कि जिसका मैंने शीर्षक दिया है, कच्चे से अल्फाज कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम आ, कुछ चीजें अगर हम सोच लें और अगर हम ये चीजों से जोड़ के देखें तो हम कर पाते हैं उससे रिलेटेड एक रचना मैं आपके सामने रखती हूँ कि कच्चे से अल्फाज कच्चे से अल्फाज कभी अपनी पर अड़ जाते कच्चे से अल्फाज कभी अपनी पर अड़ जाते तो शायद शायद हौसले भी नाकामियों से लड़ जाते तो शायद हौसले भी नाकामियों से लड़ जाते और रोके बैठा था जो रास्ते फलक के रोके बैठा था जो रास्ते फलक के घर का भेदी वो डर था रोके बैठा था जो रास्ते फलक के घर का भेदी वो डर था सीने में छिपा रहा जाने कब से सीने में छिपा रहा जाने कब से बोला जाना कहां है मैं तो घर था बोला जाना कहाँ है मैं तो घर था और बहरहाल दास्ताएं मजबूरी सुनता रहा सुनाता रहा बहरहाल दास्ताएं मजबूरी सुनता रहा सुनाता रहा और जहन में अल्फाजों भरी तिजोरियों को ताले लगाता रहा जहन में अल्फाजों भरी तिजोरियों को ताले लगाता रहा और बस यही बस यही कच्चे से अल्फाज यही कच्चे से अल्फाज कभी बंदिशों को तोड़ रिहा हो जाते तो यकीन कारवा रुकता नहीं हौसले बेधड़क हौसले फलक छू जाते बेधड़क हौसले फलक छू जाते बहुत बढ़िया डॉक्टर पूजा जी बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई और आशा करता हूँ हमारे सभी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है अमित चौहान जी हैं धर्मनारायण दुबे जी ने भी याद किया है पीयूष जी ने भी याद किया है प्रमोद जी ने याद किया है तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि मोटिवेशनल चीजें आप लिखते रहते हैं तो ये, ये लिखने का कारवा कब से शुरू थोड़ा सा ये बताइए हमें प्रोफेसर के साथ साथ लिखने की कला जब मैं दसवीं कक्षा में थी असल में आपको बताना चाहूंगी मेरे पिता साहित्य से जुड़े रहे हैं और आगे आगे। उनकी तक पुस्तकें रूप में जाने जाते हैं लेख आलेख ज्यादा करते हैं तो वो एक साहित्य माहौल मुझे घर में देखने को मिलता था और जब मैं दसवीं कक्षा में थी तब मुझे भी महसूस हुआ की अभी व्यक्ति मैं बहुत ही भावुक इंसान रही हूँ और हमेशा शायद रहूंगी तो भावुकता को एक्सप्रेस करने के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि कविताएं तभी होती हैं जब दिल में कुछ भावनाएं आती ज्यादा जागृत हो जाती तो अभिव्यक्ति के लिए मैंने कविताएं लिखनी शुरू की और दसवीं क्लास कक्षा से ही मैं कविताएं लिख रही थी और साइड बाय साइड ये मेडिकल एजुकेशन तो चली रही थी जिसके चलते मुझे कभी चेन्नई में रही दो तीन साल कुछ देहरादून रही चार पांच साल उसके बाद फिर वहां से अंबाला रही तीन साल तो मेडिकल के एजुकेशन की जैसे आप जानते हैं ज्यादातर हमें काफी उम्र चली जाती है मेडिकल एजुकेशन के दौरान ही तो नहीं। नहीं। वो सब में लगी रही और कविताएं चलती रही फिर तो उसके बाद मेरी दो पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई एक पिछले सालों से एक पिछले साल जब एजुकेशन वाली मेडिकल वाली थोड़ी सी विराम लगा के चलिए अब मैंने एजुकेशन पूरी कर ली है उसके बाद Uh, किताबों का सिलसिला जारी हुआ क्योंकि मेडिकल एजुकेशन की भी मेरी तीन पुस्तकें रिलीज हो गई mm -hmm. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की उसके अलावा mm -hmm. दो किताबें मैंने काव्य संग्रह अपने मेरे आए तो तब मुझे लगा की अब अब अब मुझे अपने पैशन को भी थोड़ा सा एक mm -hmm. कहते है, हाँ हैं हवा देनी है और मैं लिखना चाहती हूँ चीज में आना चाहती हूँ तब मैंने अपनी कविताओं को पूरी तरह से जीना शुरू किया क्या बात है क्या बात है आइए आगे बढ़ते हैं कहते हैं चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझमे चेहरा देख इंसान को पहचानने की कला थी मुझमे तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत देखे चेहरे बहुत आहा। देख हाँ। हाँ। क्या बात है क्या बात है रमेश जी क्या बात है बहुत तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और कविता जी आप छोटा सा मुकड़ा अंतरा सुनाइए एक प्यार का नगमा है वो सुनाऊंगी प्यार का है हे मो है एक का मार है मोजो की रवानी है जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार तनकमा है दो है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नाम है लाल लो ला ले ला ला ले ला। कुछ पाकर खाना है कुछ खान दो पल के जीवन से एक उम्र चुरा है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार प्याला है कविता जी बहुत सुंदर गीत आपने बस किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं आइए फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा पूजा जी से होता अगर मुमकिन तो तुझे सांस बना कर रखते अपने दिल में तू रुक जाए तो मैं नहीं मैं मर जाऊ तो तुम नहीं क्या बात है क्या बात आइये आगे बढ़ते हैं पूजा जी मैं चाहूंगा की हम लोग अलग अलग विधा में लिखते हैं अलग अलग विषय को लेकर लिखते हैं तो महिलाओं के बारे में ह्यूमन में कुछ लिखा हो तो जरूर बताइए जी रमेश जी मैं बिल्कुल और मेरे पास मोटिवेशन कहा मोटिवेशन की कविता मुझे अभी याद आ गई है तो क्या मैं वो एक पहले सुना सुनाई कविता का शीर्षक है फकत चिंगारी चाहिए फकत चिंगारी चाहिए वाह जी कोई कहता है मिसाल है कोई कहता है मिसाल है कोई कहता है कमाल है कोई कहता है मिसाल है कोई कहता है कमाल है जिंदगी बेरहम सही जिंदगी बेरहम सही सीने में बस आग होनी चाहिए सीने में बस आग होनी चाहिए जो ना हारे बस जलती रहे सदा जैसे कोई अखंड मशाल है जो ना हारे जलती रहे सदा जैसे कोई अखंड मशाल है और बेपना खाब से तू इश्क कर बेपना खाब से तू इश्क कर ना डर जिंदगी किसी रकीब से ना डर जिंदगी किसी रकीब से ना ही तू पिछड़ कभी किसी बेड़ी या जंजीर से ना ही तू तो पिछड़ कभी किसी बेड़ी या जंजीर से गौर से सुन जरा गौर से सुन जरा चिंगारी ही तो चाहिए गौर से सुन जरा फकत चिंगारी ही तो चाहिए फतेह कि जो हर बार जिद कर बैठे जमीर से फतेह कि जो हर बार जिद कर बैठे जमीर से ये एक मोटिवेशनल कविता मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है और जैसा कि आपने मुझसे आग्रह किया कि पूजा जी कोई एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कुछ सुनाऊ तो एक के लिए भी देखिए आज की महिला के बारे में भी सुनाऊंगी और एक जो पहले की महिला होती थी उसके बारे में भी सुनाऊंगी तो आज की महिला जो है एक कविता उसके लिए देखिएगा बड़ी मजेदार कविता है आपको अच्छी लगेगी जी कविता का शीर्षक है बेबाक औरतें माना बड़ी बेबाक हो गई माना बड़ी बेबाक हो गई औरतें आजकल खतरनाक हो गई माना बड़ी बेबाक हो गई औरतें आजकल खतरनाक हो गई छू तो दिखा दे छू तो दिखा दे कोई माइका लाल हलार कर मार ही डालेंगी नजरें ऐसी तीखी कटार हो गई नजरें ऐसी तीखी कटार हो गई बात बेबात बदतमीजियों पर बेबात बदतमीजियों पर चुप्पिया नहीं बसती अब चुप्पिया नहीं बसती अब उन गुलाबी होठो पर बात बेबात बदतमीजियों पर चुप्पिया नहीं बसती अब उन गुलाबी होठो पर उलझ कर तो देखो जनाब उलझ तो देखो जनाब मां बहन की गालियां भी तो आम हो गई नजाकतों का गहना नजाकतों का गहना जो था सदियों से पहना नजाकतों का गहना जो था सदियों से पहना वो भी अवतार तार हो गया सीने से दुपट्टा उतार फेंका सीने से दुपट्टा उतार फेंका क्या बताएं दुपट्टे का भी बहुत भार हो गया खुली विचारो सी <सटतित> खुली विचारों सी जुल्फे भी आबाजाद हो गई और चार दीवारी से निकल चली जिंदगी अब आबाद हो गई से कुछ ऐसी अवतार हो गई पर पर है लब अब भी अपने, अपने अपने घरों में सी ही लेती हैं लब अपनी अब भी अपने अपने, अपने अपने घरों में सच बस यही है कि बाहरी दुनिया के लिए ही वो बेपाक पीने की हकदार हो गई बेपाकते बेबाक क्या बात क्या बात सुंदर पूजा जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत सुंदर कविता आपने वर्तमान समय को वर्तमान परिवेश को देखते हुए आपने उन चीजों को समेटने और समझाने की कोशिश की बेबाक औरत की भावनाएं हमारे सामने रखी आपने किन लफ्जों में बयां करूं मैं अपने दर्द को किन लफ्जों में बयां करूं मैं अपने दर्द को सुनने वाली तो बहुत है मगर समझने वाला कोई नहीं बहुत सुंदर बहुत सुंदर पूजा जी आप एक डॉक्टर के साथ साथ इतनी सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखती हैं सच में हमारे लिए और हमारे लिसनर्स के लिए बहुत प्रेरणादायक है और आपने इतनी सुंदर महिलाओं के ऊपर जो कविता हमें सुनाई है वह यही दर्शाती है कि हम आगे तो बढ़ें लेकिन अपनी संस्कृति को भी बरकरार रखें आगे बढ़ना कोई गुना नहीं लेकिन अपनी संस्कृति से समझौता करना भी कुछ अच्छा नहीं तो चलिए अभी और भी बहुत सी बातें मुलाकातें बाकी हैं दोस्तों तो क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक हो जाए दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे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 दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल बल मेरा एतबार कर लो जितना पे करार हूँ मैं उसको करार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं मुझसे आँख चाड़ कर लो जितना बेकरार हूं मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी थड़क को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने यह कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो डे यू खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की किस हक हाँ से तुमने मुझे छुआ तुम्हारा कोई हक हाँ नहीं है मुझ पर क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो घोड़ी है मिठाओ गोड़ी सिक मिठा आये हायबा लगना किसी नू जा गोड़ी निक मिठा हो गोड़ी निक मिठा हो वाई तो आगे बढ़ते हैं इसी बीच मैं विनायक जी को भी जोड़ना चाहूंगा विनायक जी एक एक बहुत सुंदर गीत आपके मन के करीब जो है वो जरूर सुनाइए फिर उसके बाद हम वापस पूजा जी से कुछ और कविताएं और कुछ विचार जरूर सुनेंगे जी अभी के जो आ, काफी लोगों को लगता है कि ये मुसीबत का काल है और इसमें ये गीत बहुत ही एप्ट है बहुत ही आ, सही जगह पे बैठता है कि अगर हम अपनी जीवन की नया प्रभु के हवाले कर देंगे तो वो देख लेगा हमें मझदार में से किनारे तक बिल्कुल पहुंचा देगा जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले इसको संभाले राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले तेरे उजाले जीवन की नया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले तन का नगर्व कीजे ये तो विनाशी है तू तो है चेतन क्या? आत्मा ज्योति अविनाशी है तन का न गर्व कीजे ये तो विनाशी है तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है ज्योति सागर पिता को तो मन में बसा ले मन में बसा ले राहों में भर जाएंगे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 विनायक जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका तन विनाशी और आत्मा अविनाशी है इसका आपने सुनाया बीच, बीच में बैठे अच्छा है में हैं। लेकिन फिर भी मन का अंधकार अभी गया नहीं मन का अंधकार अभी गया नहीं। <laughs> तो कहीं न कहीं चीजें जो है इस उजाले के बीच में भी हम अंधेरे के घेरे में है और उस अंधेरे के घेरे में कहीं न कहीं जिस तरह से चिंगारी की बात चली थी आत्मा की एक जो चिंगारी के रूप में जग जाए तो मन का अंधकार भी दूर हो जाए तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से पूजा जी को जोड़ना चाहूंगा पूजा जी मैं चाहूंगा कि ऐसे हम लोग कई बार चीजें कलम उठाते हैं लिखने के लिए फिर कभी कभी चीजें जो है विचार पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं और तो कुछ समय लगता है फिर बहुत कोशिश करने के बाद हमारे पास एक सुंदर रचना आ जाती तो ऐसे कई बात हुआ होगा आपके साथ में किसी एक रचना के साथ जो काफी मशक्कत करनी पड़ी आपको ऐसी कोई रचना के बारे में जब भी मैं कोई रचना करती हूँ तो मैं उसको लिख कर अपने फोन बॉक्स में या अपने लैपटॉप में छोड़ दिया करती हूँ मैं इसको कल पढ़ूंगी और फिर कल मुझे फिर ये अच्छी नहीं लगेगी फिर दोबारा पढ़ूंगी और कई बीसों दिन तक या कहूँ कई महीनों तक वो रचना पड़ी रहती है और मुझे जब तक दिल की संतुष्टि नहीं मिलती कि नहीं यार कुछ तो मिसिंग है कुछ तो इसमें कहीं कमी रह रही है कुछ पूरा नहीं है कुछ अधूरा है कोई ऐसी बात जो मेरे को और सुंदर तरीके से मैं इसे कहना चाहती थी और नहीं कह पा रही हूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाती हैं और हम उसे पूरा नहीं कह पाते कई बार हमारा मूड होता है कि हम कुछ लाइवली सा हमें कुछ करना है बिल्कुल जिसे सुन के मजा आए अच्छा दर्शक जो है हमारे जो श्रोता है जिसे जिसे सुन के वो झूम जाए वो अपनी थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियाँ अपनी दिक्कतें भूल जाए कुछ ऐसी रचना तो। और मतलब ही होता है सबका तो हो है तो एक, एक प्रेरणा भी हो उसमें कुछ ऐसी चीज भी हो जिसे आप टेक ते, अवे होम वाली चीज भी होनी चाहिए तो हर वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ चीजें आप, आप ऐसी भी लिखना चाहते हैं कि जब वो गुदगुदाए मन में जब वो गुनगुनाए तो आपको अच्छा महसूस हो तो ऐसा ही कुछ एक प्रेम का गीत है जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने का मेरा मन है जी जो अभी थोड़े दिन पहले ही प्रस्तुत पिछले हफ्ते ही मैंने लिखा तो क्योंकि प्यार मोहब्बत इश्क एक ऐसी चीज़ है जो हम हम में कोई भी उससे अच्छूता नहीं है ये एक अनुभूति है जी, प्रेम जी, जी। तो उसी से रिलेटेड एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ आपका मन चाहती हूँ जी बिल्कुल हिम्मत मोहब्बत प्यार की बातें श्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें जिंदा हूँ मैं दिल में रख कर यार की बातें जिंदा हूँ मैं दिल में रख कर यार की बातें वो जो मुझसे पूछते हैं मेरा रास वो जो मुझसे पूछते हैं मेरा है रास मैंने हंस कर कह दिया दिलदार की बातें मैं मैंने हंसकर कह दिया दिलदार की बातें इश्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें और उसका तो अगला बंद देखिएगा कि दिल को मेरे तुमसे है एक ही गिला दिल को मेरे तुमसे है एक ही गिला होती नहीं तुमसे कभी इजहार की बातें होती नहीं तुमसे कभी इजहार की बातें, इश्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें, है तुम खुद को पालिया आया यकीन, तुम खुद को पालिया आया यकी खाबसी लगती थी क्यों अधिकार की बातें, है खाबसी लगती थी क्यों अधिकार की बातें इश्क़ हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें जीत लिया है जब से ये मेरा राजिया जीत लिया है जब से ये मेरा मैं राजिया बस है मेरी हार की बातें तब से बस, से से बस में है मेरी हार की, की बातें इश्क हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें प्रेम में डूबी हुई अब क्या करू प्रेम में डूबी हुई अब क्या करू अब गीत गजलों में खुली इशार की बातें अब गीत गजलों में खुली इशार की बात है और आखिरी दिल का मौसम हुआ बस की दिल सम हुआ बस आशिकी रिम झिमे हूँ हिम्मत और मोहब्बत प्यार की बातें जिंदा हूँ मैं दिल में रख कर यार की बातें <laughs> कहते हैं कि तुझ मेरे दोस्त ने जब भी निकलता तो मुझसे कहता कि मैं जा रहा हूँ <laughs> लेकिन आज क्या हुआ आँखों में लगा कर काजल, ज़ुल्फ़ों में लगा कर बादल, हवा में लगा कर ए, मेरे दोस्त, तुम चले बिना बताए <laughs> <आहा। हुँ। laughs> तो भी आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं कविता जी एक सुंदर रचना आप। सुनाईन सुनाऊंगी सर और एक भजन सुनाऊंगी हाजी कन्थैया मन बही मोही मूरा मन मोही मूरा कंसार मन बही मोही मूरा I'm only human. I'm just a human being. saveri suratiya mohani muratiya saveri suratiya mohani muratiya madhurai khavi mana mohi mohi mohi moha madhurai khavi mana mohi mohi mohi moha मन मन मन मोहि मोहि मोहि मोहि मोहि मोरा मोरा मोरा कविता जी क्या कहें आपके लिए बहुत सुंदर बंद है आपका और बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया काना का जो गीत है सुना कर मंत्र मुग्ध कर दिया हम सभी को और आशा करता हूँ हमारे मित्र भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं चलिए अब फिर से मैं पूजा जी से जोड़ना चाहूँगा की एक और रचना आप सुनाइए के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ ये मुख्तक जिंदगी को लेकर है मैं तहत में पढ़ती हूँ तो मुख्तक कुछ ऐसा है की सब तुजुर्बों की वो सब तुजुर्बों की वो किताब रखती है सब तो तुजुर्बों की वो किताब रखती है जिंदगी हर दुख का जिंदगी हर दुख का हिसाब रखती है और चिल चिलाती या नर्म धूप हो वाइज चिल या धूप हो वाइज मुश्किलों का वाजिब जवाब रखती है जिंदगी हर दुख का हिसाब रखती है। क्या बात ये एक था जो जिंदगी को लेके मैंने कभी लिखा था और तो ये मैंने आपके सामने रखा जी, जी दोस्तों मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ आशा करती हूँ आप सभी भी कर रहे होंगे और क्यों ना करें हमें इतने सुंदर गीत कविताएं और भजन जो सुनने को मिल रहे हैं तो चलिए हम अपने सब गेस्ट का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें ते mm हो -hmm. mm -hmm. के okay. sula de उमरे लगी कहते हुए दो लफ्ज थे एक बात पूजा जी, जी मैं चाहूंगा इस करियर में कभी कोई ऐसी चीजें आ हमारे जो हमारे हेड हुआ करती थी वो हमेशा एक बात कहती थी की पूजा हर एक पेशेंट जो भी आपके पास आ रहा है वो कुछ ना कुछ आप ये समझ लीजिए किसी वो बुक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा सिखा के जाते हैं जो जो किसी बुक में नहीं होगा हर हर एक हार एक पेशेंट आपके लिए नया है हर एक पेशेंट आपके लिए कुछ नए अनुभव लेकर आएगा कुछ एक नई चीज सिखा कर जाएगा तो ऐसे ही आम पे मेरे साथ एक वाक्य हुआ था मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ बड़ा अजीब सा वाक्य था मैं मेरी ड्यूटी थी रात की और क्या हुआ मुझे थोड़ी सी रहती है कि मैं हर चीज को हमारे यहाँ क्या है कि ऑर्गन जब वो ऑपरेशन के दौरान काट देते हैं तो वो आ जाते हैं लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए तो हुआ यूं कि एक रात मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी और इतनी बड़ी सी एक रेड बकेट थी जिसके अंदर कुछ आया अच्छा उस रात सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड थी बस हम दो ही थे रात में लैब में अच्छा मैंने कहा कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा तो मुझे क्यूरियसिटी बहुत रहती है तो मैंने कहा कि इसमें क्या है इसमें क्या है मैं सोचती रही बहुत देर तक उसने कहा कि रहने दीजिए ना जो कुछ भी है सुबह जब हैड आएंगे तब देख लेंगे मैं नहीं नहीं नहीं मुझे तो अभी देखना है मैंने उसको खोल दिया उसकी डॉक्टर लगी हुई थी मैंने जैसे ही खोला तो रमेश जी उसके करके एक जो है बाद में पता चला कि लेग थी, पूरी लेग थी थी पूरी और आप देखिए कि सुबह मैं जाया करती थी राउंड, और राउंड पे जाकर मुझे कुछ सैंपल्स लेने हुआ करते थे तो मैं वार्ड में गई मैंने सोचा चलिए सैंपल ले लिया जाए और जैसे ही मैंने सैंपल लेने के लिए जो एक, एक मैम थी उनका मैंने ये बेडशीट को हटाया उसको रिमूव किया तो देखा तो मतलब एकदम से मैं थोड़ा अचंभे में हो गई कि वो पैर नहीं था उनका मतलब पूरा पैर था ही नहीं तो फिर मुझे रात में मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये ये कब हुआ मतलब कैसे तो कहते कि रात में तो लैब में भेजा है एक पैर तो मैंने कहा हो अच्छा आमतौर पर होता यह था कि जब हाथ में कभी नस नहीं मिलती तो हम पैर में से निकालिए करते और वो पैर में से भी आमतौर पर सबका नहीं देखा करती थी मैं उसी दिन ऐसा खासा हुआ कि हाथ में उनकी कोई नस में से खून नहीं निकल पा रहा था तो मैंने कहा चले पैर में से निकाल देती हूँ पैर का जैसे ही मैंने रिमूव किया कपड़ा तो पैर नहीं।, नहीं तो बाद में बड़ा मुझे बहुत देर तक एक अजीब सी अनुभूति होती रही की ये कैसे हुआ और कैसे मतलब सेम इंसान का हम रात को इतना बैठ के बातें कर रहे थे इसके बारे में और आज ये देखने को मिला है तो इस तरह के रमेश जी बहुत सारे किस्से हुआ करते हैं मेडिकल कॉलेज में जब मैं अंबाला मेडिकल कॉलेज में थी वहां पर भी इस तरह के डायबिटिक पेशेंट्स आते थे जिनके जो घाव है, हैं वो नहीं भर पा रहे हैं और उनकी बदतर हालत होती जा रही है घाव भर ही नहीं रहे हैं तो कई बार जब मैं फोटो क्लिक करती थी तो बाकी जो तो स्ट्रीम्स के बच्चे हुआ करते थे वो विचलित भी हो जाते थे उन फोटोज को देख के कि, तुम लोग पता नहीं कैसे काम करते हो पर हमारे लिए सेम बात है हमारे लिए सब बराबर है कोई ऐसा हमें अजीब अजीब नहीं लगता था, लगता था तो ये बहुत सारी हैं। हमें बहुत को ऐसा भी सीन हम देख सकते हैं तो जी, मेडिकल फील्ड का है की हर रोज का ये एक नई नई चीजें आप देखते हैं तो मानसपिटल कुछ ना कुछ तो गहरा छाप पड़ी जाता है और साथ में एक लर्निंग के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चीजें सीखकर आगे बढ़ते हैं बाकी अगर रुक जाए तो ठहर जाती है जिंदगी तो आइये मैं चाहूँगा कि एक सुंदर रचना भी सुना दीजिए आप अपना <laughs> जी बिल्कुल बिल्कुल और आ, मैं अभी आपको कुछ एक मुक्तक के साथ जोड़ना चाहूंगी जी, जी। आपके सामने रखती हूँ जज्बात कैसे हैं में क्यों होते नहीं हैज्बात कैसे हैं मोहब्बत में तेरे दिल के बता हालात कैसे हैं मोहब्बत में तेरे दिल के बता हालात कैसे हैं तेरे सदके में ही बैठे रहूं अब भूल कर खुद को तेरे सदके में ही बैठी रहूं अब भूल कर खुद को जुदाई okay. में मेरे करते नहीं लम्हत कैसे है जुदाई mm -hmm. मेंही कैसे हैं मोहब्बत में तेरे दिल के बता हालात कैसे हैं mm -hmm. और रमेश जी इसी के साथ मैं कुछ एक मायूस से आपको जोड़ना चाहूंगी तीन तो या जिंदगी को लेके मैंने लिखे थे ये तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ एक माहिए मैंने लिखे हैं हर एक माँ के लिए हर एक बेटी जो होती है माँ की परछाई होती है तो उसको लेके कुछ माइये मैं आपके सामने रखती हूँ माँ की परछाई हूँ माँ की परछाई हूँ जो वो सावन है तो मैं पुरवाई जो वो सावन है तो मैं वाई हूं माँ के लिए बोला है तो बाबा के लिए भी बनता है बाबा तू छाया है बाबा तू छाया है तुझ में जीवन का आधार समाया है तुझ में जीवन का आधार समाया है एक माइया जिंदगी को लेके कि जीवन जज्बातों से जीवन जज्बातों से जीना सीख लिया मुश्किल हालातों से जीना सीख लिया मुश्किल हालातों से और इसी सत्र में एक जब हम बात करते हैं सपनों की और अपनों की वो बहुत जरूरी है दोनों ही बहुत जरूरी है दोनों के बिना काम जिंदगी नहीं चलती एक माइया उसके लिए भी आपके सामने रखती हूँ ताकत है सपनों की ताकत है सपनों की सब आसान करे मोहब्बत अपनों की सब आसान करे मोहब्बत अपनों की, अपनों की। तो ये कुछ माहिए थे जो मैंने आपके सामने रखे <laughs> बहुत सुंदर न जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई ज़िंदगी दिल में न जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई तेरे मन की हर छोटी सी चाह तेरे मन की हर छोटी सी चाह मेरे जीने की वजह बन गई वजह बन गई वाह बहुत तो पूजा जी ये आपके लिए था बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अपनी रचनाओं को सुनाया हमें बहुत अच्छा लगा तो चलिए दोस्तों आपने पूजा जी का अनुभव तो सुन ही लिया सच में मेडिकल फील्ड एक अपने आप अप में बहुत चैलेंजिंग फील्ड है आप देखते हैं इस फील्ड में कई तरह के पेशेंट आते हैं जिनके खाव इतने गहरे और दर्द होते हैं जिसको देखकर सच में मन बहुत विचलित हो जाता है लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर्स इन सब बातों को ना देखकर अपने लक्ष्य की ओर अर्थात पेशेंट को ठीक करने में ही लग जाते हैं तो हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए अपने डॉक्टर्स को और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर से मिलते हैं कुछ बातें और मुलाकातों के साथ tatara फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल ये बादल की चादर ये तारों के चल में छुप जा फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल I may not be too quick I know I love paneli uh, in fact I am a bit of a dick and nothing ever will change it if you be mine for evermore like become I will bend it ever and ever forever there मेरे दिल को साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे ऐसी राहों में मिलो ना बातें बातें करते करते रात कट जाएगी ऐसी रातों में मिलो ना कविता जी एंड विनायक जी हमारे साथ थे और उन्होंने भी बहुत सुंदर अपने रचनाओं को सुनाकर हमें गदगद कर दिया है और जाते जाते मैं कहूंगा कि एक एक मुकड़ा जो है विनायक जी एक मुकड़ा सुनाएंगे और कविता जी एक मुकड़ा सुनाएंगे इसी के साथ हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे तो विनायक जी आप स्वागत स्वागत है थैंक यू जी रमेश जी अभी पूजा जी ने सपनों के बारे में तो कहा तो उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा आशाओं के बारे, बारे में ये आशाएं ही जो नींव है हमारे संकल्पों के लिए आशाएं आशाएं आशाएं कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो वार वार दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चिर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे कल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की हसे कल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी धन्यवाद हाँ। कविता जी आप भी सुनाइए मैं भगवान का गाना सुनाऊंगी सर एक मुकुड़ा सुनाइए आ ज श्या मो हरियो बसोरी बजाय के अल जम मो हरियो बसोरी बजाय के बाूरी बजाया क मोर ही सुनाय थे अश्यामो हरियाण माँ सूरी बजाय थे अश्यामो हरियो हर हर तब कर ऋषि भरत जा न सुंदर कविता जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे सभी मित्रों को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहना चाहूंगा प्रमोद जी ने एक मैसेज किया है पूजा जी जाते जाते एक चिल्लर हो <laughs> जा प्रमोद जी जाते जाते पूजा जी की ओर से मैं एक नोट आपको दे देता हूँ दो लाइनों का आप इस पर विचार कीजिए शहर भर के शहर भर की जूलेकाओं को पर्दे की नसीहत करने वाले बहुत है शहर भर बी जुलेकाओं को पर्दे की नसीहत करने वाले बहुत है कोई मेरे शहर के कोई मेरे शहर के से भी कहे कि निगाहें नीची रखो तो <laughs> चलिए साथ हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और पूजा जी के लिए विनायक जी के लिए और कविता देश पांडे के लिए यह चंद्रतालिया मेरी और से <laughs> तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके दिल को स्पर्श किया होगा तो अच्छा लगा हो तो जरूर फिर से हमारे साथ जुड़िए इसी तरह अपना प्यार बनाए के साथ। फिर से एक बार बहुत बहुत बहुत याद रखिएगा तो चलिए दोस्तों हम इस एपिसोड को यही समाप्त करते हुए अपने सब गेस्ट का दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ और उनके अनुभवों के साथ तो खुश रहें गुनगुनाते रहें और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें